दान में प्रकट हुई इसकी चर्चा हुई अब एक बड़ी विलक्षण चर्चा इनको भक्ति प्राप्त कैसे हुई संस्कार भक्ति के कैसे प्राप्त हुए देखो जैसे धनवान की कृपा से धन की प्राप्ति विद्वान की कृपा से विद्या की प्राप्ति गुणवान की कृपा से गुण की प्राप्ति ऐसे ही भक्त की कृपा के बिना भक्ति की प्राप्ति होती नहीं इसलिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने स्पष्ट कहा मुख्य तस्तु महत कृप भगवत कृपा ले मुख्य तस्तु महत कृप महत्पुरुषों की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है पर हम लोगों को भक्ति क्यों प्राप्त नहीं हो पा रही है महत्पुरुषों का संग भी है फिर भी भक्ति प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही है आपको कहेंगे नहीं नहीं हम तो बड़े भारी भगत हैं भक्ति का प्रमाण है यदि लौकिक पारलौकिक भोगों से सर्वथा चित्त हट गया हो वैराग्य उत्पन्न हो गया हो तो तो स्वीकार करना चाहिए कि मेरे भीतर भक्ति प्रकट भई है नहीं हटा है तो अभी भक्ति नहीं है पदार्थ और भोगों की ही भक्ति बनी भई है अभी भगवत भक्ति का उदय नहीं हुआ स्पष्ट है क्योंकि भक्त्यापमान जात विराग इंद्रिया रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव नर बड़ भागी ये प्रमाण है भक्ति का भक्त की कृपा से भक्ति सुलभ होती है और भगवान के भक्त कभी दुर्लभ नहीं रहेंगे सदा सर्वदा सुलभ होते रहेंगे कृताजा राजन कला विच्छंती संभवम कलऊ खलु नारायण परायणा घोर कलिकाल में भी भगवान के भक्त जन्म लेते रहेंगे कभी ये पृथ्वी भक्तों से रहित नहीं होगी चाहे जितना घोर कली काला पर उन भक्तों को पहचान कर उनका आदर पूर्वक सेवन हमसे नहीं हो पा रहा है इसलिए हमारे अविद्या जनित क्लेशों का क्षय नहीं हो पा रहा है वे संत सबको सुलभ हैं विधि हरि हर कभी को हरि हर कवि को भी कह तो साधु महिमा सकुचान तो साधु महिमा सब दिन सब दे सब दिन सब सविन स सेब पुषर समन कलेसा कले समे सब ही सुलभ सबको सुलभ है सब दिनों में सुलभ हैं सब देशों में सुलभ हैं बस सेवक आदर, आदरपूर्वक सेवन करें तो समन समा सारे क्लेशों की निवृत्ति है हम लोग आदरपूर्वक सेवन नहीं कर पाते हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे भक्त का आदर करो वह पुत्र के रूप में हो तो भी पुत्र नहीं मानो भक्त मानकर उसका आदर करो प्रमाण गोकर्ण जी को भक्त मानकर आत्मदेव ने आदर किया और कहा कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दया अब बताइए पुत्र मानते तो ऐसा कह सकते थे पर कर्मणा पतितो नूनम माम उद्धर दया कृपा हो गई पुत्र के रूप में भक्त का आदर किया आत्मदेव जी का कल्याण हो गया श्री कृष्ण मापनीयतम दसमत से श्री परशुराम पंडित जी ने पुत्री के रूप में अपने भक्त का आदर किया कर्मेती के रूप में भक्त का आदर किया कही तुम कटी नाक कटे यदि हो जो पे नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइये बरस पचास लग विषय ही में बास किओ भय ना उदास हूं चवे को चबाइए त्री को प्रणाम किया और भजन में लग गए कल्याण हो गया देवहूति माता ने अपने पुत्र को परम भागवत मान करके प्रणाम किया तम पागता हम शरण शरण्यम स्वृत्य संसार करो उदार विद्यासया हम पृथ्वते नमामिषदाम बरिष्ठम पुत्र के रूप में आदर किया कल्याण हो गया पिता के रूप में प्राप्त हो तब तो कहना ही क्या कहां तक कहें हा हा हा राजा के रूप में भक्त प्राप्त हो जाए पृथ्वी जी की प्रजा ने राजा के रूप में भक्त को प्राप्त किया आदर किया कल्याण हो गया पत्नी के रूप में भक्त प्राप्त तो हो जाए पांडवों ने द्रौपदी का आदर किया क्योंकि वो भक्ता है पांडवों का कल्याण हो गया अभी आपने मधुकर साहब महाराज के चरित्र में सुना कि मधुकर साहब महाराज ने अपनी रानी गणेश देवी का को दंडवत प्रणाम किया और उसका कल्याण उसे भगवान का दर्शन प्राप्त तो हो गया कहां तक कहें आपके घर में नौकर भक्त है सीधा साधा है सरल है छल कपट रहते है उसको नौकर मत मानो उसे संत मान करिए यदि आप आदर करेंगे तो उस नौकर की कृपा से आपको भक्ति प्राप्त हो शिष्य की कृपा से भक्ति की प्राप्ति मित्र की कृपा से भक्ति की प्राप्ति पर बस उत्तम से उत्तम भक्तों को प्राप्त करके हम कहते हैं अरे ये तो हमारे ताऊ हैं ये हमारे चाचा हैं ये हमारे भाई है ये हमारे मित्र हैं बस फिर अंत में रोना पड़ता है दुर्भगो बतलो पोयम यदो नित राम अभी ये संतो न विदु हरि मीना इू इसलिए भक्त की हाजिरी में उसकी उपस्थिति में उसका आदर करो वाल्मीकि रामायण का एक वाक्य बहुत हृदय स्पर्शी वाक्य है भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते कह हैं कह रहे हैं साधवक थलु दृश्यंत त्रिय योनि गति स्वी गृद के जटायु जी के संबंध में राम जी कह रहे हैं देखो लक्ष्मण गीध के शरीर में भी जटायु के जैसे संत होते हैं तो बताओ संत कहां सुलभ नहीं है बस जो संत सुलभ हो उसका आदर करो वह किसी वर्ण का हो वो किसी आश्रम का हो वो कितने भी आयु का हो हमसे बहुत छोटे से छोटा हो भक्त हो तो आदर पूर्वक उसको प्रणाम करो उसका सेवन करो उसकी वाणी का आदर करो हरि भक्ति सहज प्राप्त हो जाए और भक्त का तिरस्कार करो और दिन भर माला फेरो तो भी भक्ति की प्राप्ति होगी नहीं राम भगति अनुपम सुखला मिली जो संत हो ही चरित्र की विशेषता है रत्नावती ने दासी के कृपा से भक्ति प्राप्त की बस एक बात है महाराज गुणग्राही होना चाहिए हमने अपना स्वभाव मयूर जैसा नहीं हमने अपना स्वभाव मुर्गी जैसा बना रखा है मयूर और मुर्गी में अंतर समझते हैं? मयूर भी सीखी है और मुर्गी भी सीखी है अंतर क्या है अंतर यह है एक मुर्गी को और एक मयूर को सुंदर राजमहल में एक सुंदर उद्यान में छोड़ दिया गया उद्यान की शोभा को देख करके खिली हुई कुंज निकुंज को देख करके मयूर तो कुहू कुहू करके पंख फुलाकर नाच उठा और मुर्गी जहां महल का कचड़ा पड़ा था बुहारू लगा करके बगीचे की सफाई करके जहां छोड़ा गया था और उस करकट में छोटे छोटे कीड़े हो गए थे पंजे से कुरेत कुेत के कीड़ा खाने लग गया ये यंत्र। ये भगवान की वाटिका है इसको देखकर भक्तों का मन मयूर तो नाच उठता है क्योंकि वे गुणग्राही होते हैं दूषकग्राही नहीं होते हैं और विमुख जीव मुर्गी के समान होते तो जहां जाएंगे वहां की अच्छाई नहीं दिखाई पड़ेगी वहां कुछ दोष दोस्तों सब जगह रहते हैं खोजने वाले को सब जगह मिल जाएंगे दोस्त खोदने वाले को सब जगह दोस्त मिल जाए एक पंडित जी थे उनकी आदत थी सब में दोस्त निकालने सच्ची घटनाएं कोई हम तो नहीं सुना रहे हैं बिहार की घटना है। एक बहुत अच्छे भूमिहार थे ज़िबड़े बड़े जमींदार थे तो वो सुनाते थे बोले तो वो भूमिहार जमींदार बड़े भक्त थे संतों के ब्राह्मणों के बहुत अच्छे विद्वान पंडित जी थे पर स्वभाव था उनका दोष निकालने उनकी आदत थी कोई कितना ही सुंदर भोजन करावे कोई न कोई खोट निकाल देते थे तो वो जमींदार जो थे भूमिहार उन्होंने खूब बढ़िया से बढ़िया रसोई बनाई और रसोई बना करके अच्छे से अच्छे ब्राह्मणों को बुलाकर रसोई बनाकर भोग धराया और पचासों तरह की साग सब्जी और चटनी और अचार और विविध प्रकार के व्यंजन परोसे और कई दो सजा दिए और वहां तो भात विशेष पाया जाता है रोटी तो बीमार को दी जाती है तो पत्तल भर के सुंदर अच्छा महाप्रसाद ऊपर ढेर लगा दिया महाप्रसाद का और पूछ पूछकर पूर्वक पंडित जी को जिमाया जिमाने के बाद खूब बढ़िया कपड़ा लता भेंट विदाई दक्षिणा माला चंदन पान वीरी अर्पित की और सब कुछ करने के बाद कहा कहो पंडित जी आज तो तृप्त होकर पाया प्रसाद में कोई कमी तो नहीं थी अरे आप इतने प्रेम से सावधानी से जिमा में फिर भला कमी कहां से आई पर क्या कहें आप पूछ रहे हैं तो एक बात तो बताइए एक बात क्या रह रहेगी बोले वो पत्तल में जो सीख थी ना वो नीम की थी उससे थोड़ा सा कड़ुआपन आ गया था भोजन में बाकी सब ठीक आप सोचिए उसको खड़का कहते हैं वो पत्तल में नीम का खड़का था उससे कुछ कड़ुआपन आ गया तो बाकी तो बिल्कुल सही था धन्य है पंडित जी हम पराजित हैं आपके स्वभाव के आगे तो ऐसा स्वभाव बना लो अब ये कोई बात कहने की नीम पत्तल में नीम की ही सिंक लगाई जाती है तो उससे कोई भोजन कड़वा हो जाए ऐसा तो कभी सुना नहीं गया पर जब दोष ही निकालना है तो दोष निकालने वाला सब जगह दोष निकाल सकता है जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार संत हंस गुण गही पे परिहरी वारी विकार सूर्पव दोष मुत्सज गुणान ग्रहणंति साधव साधु गुण ग्राही होते दोष रानी में एक गुण है उसने अपनी दासी के भक्ति के गुण को ग्रहण कर लिया और महाराज यहां तो लिखा है कि दासी को पूजन करके अपने स... अपने मस्तक से ऊपर बिठाया और बिठाकर कृष्ण कथा सुनी और सुनते ही रानी को वो पवित्र संस्कार लेकर तो जन्मी ही थी भक्त का संपर्क प्राप्त होते ही महारानी के हृदय में भक्ति का उदय हो गया बहुत सुंदर कवित है मान सिंह राजाता को छोटो भाई माधो सिंह मान छोटो भाई माधो ताकी जानो तिया जाती बात लखानी ताकी जानो तिया जाती बात ले लगानी बिंद जो खवासनी सो शास धरत नाम यो हवासी शो शास भरत नाम हा जटती जटित प्रेम रानी उर् आनी हारटती जटत प्रेम राणी हो आनी नव किशोर का नंद के किशोर का किशोर नंद के किशोर का वृंदावन चंद कही आंखें भरी पान आ वृंदावन चंद कही आठे कल भरी सुनी दे चाह भैन भई सुन दे की जा भैतिया पहचानिया पहचानी मानसिंह राजा ताको छोटो भाई माधव सिंह मान माधव सिंह दो राजा थे आमेर के बड़े भाई मानसिंह और छोटे भाई माधव सिंह गद्दी पर माधव सिंह जी ही विराजमान थे उसका कारण ये था कि मानसिंह जी अकबर के यहाँ सेनापति थे इसलिए राज्यधिकार छोटे भाई माधव सिंह जी को दिया गया था इनकी गृहिणी हैं महारानी रत्नावती कहते ताकि की बात ले बखानी है। उनकी बात को हम बखान करके कह रहे हैं अरे भाई नारद भक्ति सूत्र में तो लिखा है नास्तिक धनवैरी स्त्री चरित्रम न श्रवणीयम न कथनीय पर आप रानी की कथा राजा की कथा भक्तमाल की कथा में क्यों कह रहे हैं बोले भाई ये केवल राजा रानी की कथा नहीं है साक्षात मूर्तिमती भक्ति महारानी का चरित्र है इसलिए हम इसको कह रहे हैं रानी रत्नावती के महल की एक दासी अनेक दास थी उसमें एक दासी वो दासी दासी को खवासिन कहते हैं ढींगजो खवासिन सो वो खवासिन थी दासी थी और वो गुसाई श्री विठल जी महाराज की शिष्या थी गुसाई जी से ब्रह्म संबंध उसने प्राप्त किया था और जातिगत पेशा था महल की सेवा का पूर्वजों से सेवा होती चली आई है वो भी दासी बनकर महल में आई थी और जो कुछ राजमहल से कुछ गुजारा प्राप्त होता था जो कुछ वृत्ति प्राप्त होती थी तनख्वाह मिलती थी उससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करती किंतु वह वैष्णव थी वैष्णव का आचार अलग होता है सदा मौन रहती किसी के किसी कार्य से कोई उसे प्रयोजन नहीं निरंतर नाम जप करती रहती यहां कहती स्वासन भरत नाम नाम नहीं लेती, स्वासनी भरत नाम जब ही राम कहीं ले ही उस आशा उच्छ्वास तो पूर्वक नाम लेती हे नंद हे मुरली मनोहर हे राधा कांत हे रघुनाथ कहकर के व्याकुल हो जाती उसके उस नाम में ऐसा माधुर्य था कि जब वह नाम लेती तो रानी को रोमांच हो जाता क्योंकि उमगत प्रेम मनोह चुह वातावरण दिव्य हो जाता कई बार रानी के नेत्र भी सजल हो जाते और ये तो कई बार हंसने लग जाती रोने लग जाती प्रेमान प्रेमोन्माद में और प्रेम वैचित्र्य की दशा में कई कई बार रुदन करते करते मूर्छित होकर के गिर जाती इस दशा को रानी देखती इस दासी को कौन सा रोग हो गया है और जब उसको मूर्छा दूर होती तो क्या कहती नवल किशोर का कहूँ नंद के किशोर का कावल किशोर का नंद के किशोर का नवल किशोर का काऊँ नंद के किशोर का हो किशोर का नंद के का वृंदावन चंद कही आंखें भरी पाए वृंदावन चंद कही आंखें भरी बने हे नवल किशोर हे नंद किशोर हे वृंदावन चंद कहकर रोने लग जाती सुना तो भाई। सुना तो भाई। सुन तो बिकल भै सुन तो बिकल भै सु भैचान भीतिया पछू नहीं पहचान मूर्छित होकर पड़ी थी होश आते ही नंद किशोर नवल किशोर वृंदावन चंद्र कहकर रो रही थी आज सौभाग्य का अवसर था दासी और रानी दो ही महल में थी भीतरी महल में रानी अपनी सेज से उठी और उठकर के दासी का हाथ जैसे ही पकड़ा जैसे कोई नंगे तार बिजली के छूले बिजली सी दौड़ जाए बिजली सी कौन दी शरीर मरे ऐसा दिव्य स्पर्श रोम रोम खिल उठा कहा दासी हमारे महल में अनेक दासी हैं पर तेरी जैसी तो तू ही है तू सच्ची सच्ची बता तुझे कौन सा रोग लग गया है तुझे कौन सी बीमारी हो गई है जिससे तू इतनी व्याकुल रहती है बोलती नहीं है कई बार हंसने लग जाती रोने लग जाती कई बार मूर्छित होकर के गिर जाती है दासी तुझे मेरी शपथ है तू सची बता ये नवल किशोर कौन है ये नंद किशोर वृंदावन चंद्र कौन है ये तेरा क्या लगता है इससे तू इतना क्यों प्रेम करती है इसको क्यों पुकारती है यदि तुझे कोई रोग हो तो मैं राज राजवैद्य को बुलाकर चिकित्सा कराऊ क्योंकि तेरे प्रति मेरी बहुत आत्मीयता है तो तू बहुत शीलवती गुणवती है दासी रो पड़ी कहा रानी जू आप हमारे चक्कर में न फंसे यही प्रार्थना है क्यों बोले मेरी बीमारी का इलाज आपके राजवैद्य के पास नहीं हमारे राजवैद्य जिनका शहनशाह जहां पनाह अकबर आदर करता है उनके पास इलाज नहीं है हां हमारी बीमारी ऐसी है बाबुल बेद बुलाइया पकड़ दिखाई मारीवा ख बेद मरम नहीं जाने कसक कले जे मा जाघर आपने तुम्हारो नाम ना ले मैं तो दाजी बिरह की तू औषध काहे को दे ना तो नाम को जी ना तो नाम को जी मासू तनक नो तो रो जा ना तो नाम को जी नाम को नक ना तो माना जो पिली पड़ी रे लोग कहे पिंदरो बड़ी रे लोग कहीं प्रिंदर से जा भारतीयो बसे देरा जी कह रही हूं अरे काग कांव कांव क्यों करता है मैं कलेजा निकाल के चीर कर बाहर रख देती हूं तू लेके ऊर्जा उस दिशा में जहां वृंदावन है जहां यमुना पुलिन पर किसी कदम वृक्ष के नीचे खड़े होकर मेरे प्रियतम प्रभंग ललित होकर बंसी बजा रहे होंगे वहां तो कांव कांव का करके शब्द करते हुए मेरे कलेजे के मांस को नोच नोच कर खाना मैं वृंदावन नहीं पहुंच सकी तो मेरा कलेजा तो वहां तक तो पहुंच जाएगा मेरे प्रियतम का दृष्टिपात उस पर हो जाएगा मैं धन्य हो जाऊंगी जाबे जा आप रे जावे नाम मैं तो दाझी विरल मेरे मैं तो की काहे औषध का है काहे क्यों मीरा की जो पीर मिटेगी जब वैद संवरिया हो इसलिए रानी जू आपके पास मेरे रुख की चिकित्सा है बस इतना जरूर कहूंगी मैं बहुत पछता रही हूं उस नंदकिशोर से प्रेम करके अरे पछता रही हो बोले हां क्या करें मुझे पता नहीं था पता चल गया इसलिए तो यह बीमारी में तुझे नहीं लगाना चाहती जो मैं ऐसा जानती प्रीति की दुख हो जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख हो नगर झिन् पीटती या करे सो प्रीत करे जन को ना पायो सुख ना पायो नाएं पायो तेरी यारी में बिहारी सुख ना पा तेरी यारी में बिहारी सुख ना जिस